श्री श्री राम श्रीरामकृष्णकमृत दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्ण सह तथा ठंडने सप्तम लक्ष्य भगवती प्रीति ही। प्रभो श्रीरामकृष्ण प्रकोष्ठ सुगंधीरसधूपो दत् लघुखट्टोपेष्ट श्री प्रभु ईश्वरचिता कौती भूतलोप मणि भूतलोपेष्टी राखालाटू रालाे प्रकोष्ठे सी श्री प्रभु मडिम मणिवदी तत्व तो एक भक्ति रामलालम प्रीतिमाराशत स मधुर गायती श्री प्रभु एक गंस्ती श्री प्रेरितो रामलाला आदव श्री गौरांगस्य सन्यास प्रभुणा प्रेरित रेकेसो भारती गाया कि भारतीकुटरे श्री गौरांग भारती श्रीगौरांगमूर्ति चक्षुषो प्रेम वहति शतधारम गौरो मतंग प्रेम नृत्य गाया धरायाम लुठते नैनवा प्लवते रे क्रंद वदती हरि स्वर्गमर्तभेद सिंहरेव पुनर्दंतेतृणताजलि सन् दास मुक्ति याचते भूयो भूय भूय विलुनकुंचितृतोगिवेश दृष्ट भक्ति प्राणाह प्राण जीव आगतह रे कातरहसन, का त्यक्त त्यक्तर्वस्व प्रेम वितरणय प्रेमदास मनोवांचा श्रीचैतन्यचरणे दा सन द्वारे, द्वार द्वार परम अगायत, शची क्रंदी वदति निमाई कथ कथ्वाम त्यक्त्वा स्थाया श्री प्रभुरवदानम गायथम ना मुक्ति दात का भवामी द्वितीय राधा दर्शन किं सर्वे प्राप्व राधा प्रेम किप्य अतिसुदुर्लभम धन न क्रीयते चेदाराधन साधन विना तन किसी मसी अमास्यातिथ स्वाति नक्षत्रे यु सद्वारी वर्षति तारी कि वर्षता युवत सर्वा क्रोरे धित शिशुकाे चंद्रेती वदयती ऊर्धुजा शिशुस्तेन मोह्यते कि चंद्रमास्तेन मोह्यते त्यक्तगन कियती भूतले तृतीय नवनीर वर्ण नवनीरवर्ण कु गण्य श्यामचंद्रूप प्रेक्ष्य श्री प्रभुरामलाल पुनर्वदी तद्गान गाय गौरन युवा भ्रतरौरामलाल प्रभुर भाग गृति गौरनंदौ युवा भ्रतरौ परम दयालो हे प्रभु अहम तछ्रुवा आगोस्मे हे नाथ अहम गाशीपुर मा उवाच काशी, काशी विरस परचीगृह मया परिजात हे पर्रह्म मैं भ्रमित किंतु ईदृशौ दयालौ न दिष्टौ युवामी युवा व्रजे आस्ताबराम इदानी नदीयां एतौ भूप्ला गौरनौतद्रूपौ व्रजकेलिराशीद धनम इदान नदीया क्रीड़ा रजसूलुठन हरिति बंदत बंदतौ हे प्रेमोन्मतौ सतौ आसीद ब्रजकेलि उच्चरवा अदय नदीया क्रीड़ा कवलहरिरीतिरणा उच्चारण हे प्राण प्राणगौर तब सर्वंग केवलमस्ती नयनदयम वक्रम हे दयाल दयालगौर तब पति नाम श्रुवा अत्यम मना आश्वास्तमनास्मे हे पति पावन महतीम आशाम अवलब्य आगतो धावन माम मृक्ष चरण्छा तले हे दयालघोर जगाय मधाई तृण प्रभो अधम मेअ युवाम श्रुत आचंडाला द्रोडम क्रोडम दत्वा वदथो हरिवादम, हे परम करुण, हे अकिंचन देव प्रभो श्रीरामकृष्ण से भक्ता नाम रहसी साधन वाद्यशालापस्थित प्रकोष्ठे मणिरेकाक उपीष्ट अस्त रात्रिस्त गहना मगशीर्ष से पौर्णमासी आकाश गंगा कालीम मंदिरशीर्षम उद्यान पंचवटी चंद्रालोकन प्लवते मणिरेकाक श्रीरामकृष्ण चिंत रात्रो प्रायवादत्थि उत्तरास्ो भूप्वा पंचवटिया अभी गभुण श्रीरामकृष्णे पंचवटी विषे उत्त वादा न पुनारोचते सचवीकुटी स्थाती निशम चक्रे चतुर रात्रो चतुर्दिश नीर्वाह रात्रवादन स्रवण समुदूत एक, एक जलकलधध्न शूयते स पंचभटी प्रति अग्रसरोक शब्द शुश्राव कोप्येक पंचभट्या वृक्ष मंड पात पातर आर्तनादम इव कहतिग्रज मधुसूदन अदयूर्णिमा पीतो वटवृक्षरल लोको विस्फोर सन आपतती आप पुनरपी अग्रसरो जाता है किंचिदूरता अपश्य पंचवटी मध्ये श्री प्रभो एको भक्त उपष्ट अस्त स विजने एक क्वाग्रज मधुसूदन मणि निश पश्य